योग प्रदीप साधनपाद पद सूत्र दूसरा सत्य सुत्तम सच्च निच्च सच्चूत विवज्जनम मुषावाय हियम सच्चम हम सच्चा दुष्करम उर्ण दुष्कट वाक हाया हिंसम न मुसंभ्रूया नो व्यन्नम वया या मुषावी सब साहू ही गर्ो अभी सोय भूयाणम तम्हा मोसम विभज्जय नलवेज्युट्टो सवज्ज न निर न मंटट्ठा परा वयसन वह सवज्जल मोयड़ी गिरा ओहारिणी परो वहाय शेकोहलोह भय हास मणवो न हासम वि गि व एज्जा दिठ्ठमसिधम परीपुराणम विज अयम पिमणु विगम छसु संजये भाषाए सयाजे यतीशे बुद्धे पीव्यसुसमे सयाज वेजुद्धे हिमाणुम स्त्य अदुआच्चा भाष्यज्मीय पयाण जे गर्णिणपयोगा नाड़ी सीवती सुधीरधम्मा सवक्कशु समुेिया गिर चुव्य शया मयम भाषये भाषाण मध्ये दहयी प्रशंसनम तहेव तहे काणम कालेेत्ती पंडगम वा, वाहियं वा वी तेन चोरे चोरेति वे वितहम वितहामुत्तिम जम गि भाषे नरो तम भाषो पुठो पावण किंपुणो मुसंव तहे फरुषा भाषा गुरु गुरभुव सच्चा सच्चाशान व जसो पावश्य आगमो सदा अप्रमादी और सावधान रहकर असत्य को त्याग कर हितकारी सत्य वचन ही बोलना चाहिए इस तरह सत्य बोलना बड़ा कठिन होता है अपने स्वार्थ के लिए अथवा दूसरों के लिए क्रोध से अथवा भय से किसी भी प्रसंग पर दूसरों को पीड़ा पहुँचाने वाला असत्य वचन न तो स्वयं बोलना न दूसरों से बुलवाना चाहिए मृषावाद असत्य संसार में सभी सत्पुरुषों द्वारा निंदित ठहराया गया है और सभी प्राणियों को अविश्वसनीय है इसलिए मृषावाद सर्वथा छोड़ देना चाहिए अपने स्वार्थ के लिए अथवा दूसरों के लिए दोनों में से किसी के भी लिए पूछने पर पापयुक्त निरर्थक एवं मर्म भेदक वचन नहीं बोलना चाहिए श्रेष्ठ साधु पापकारी निश्चयकारी और दूसरों को दुख पहुँचाने वाली वाणी ना बोले श्रेष्ठ मानव इसी तरह क्रोध लोभ भय और हास्य से भी पापकारी वाणी ना बोले हंसते हुए भी पाप वचन नहीं बोलना चाहिए आत्मार्थी साधक को दृष्ट सत्य परिमित असंदिग्ध, परिपूर्ण स्पष्ट अनुभूत वाचाल तारहित और किसी को भी उद्विग्न न करने वाली वाणी बोलना चाहिए भाषा के गुण तथा दोषों को भली भांति जानकर दूषित भाषा को सदा के लिए छोड़ देने वाला सटकाय जीवों पर संयत रहने वाला तथा साधुत्व पालन में सदा तत्पर बुद्धिमान साधक केवल हितकारी मधुर भाषा बोले श्रेष्ठ धीर पुरुष स्वयं जानकर अथवा गुरुजनों से सुनकर प्रजा का हित करने वाले धर्म का उपदेश करें जो आचरण निंद्य हो निदान वाले हो, उनका कभी सेवन न करें विचारवान मुनि को वचन शुद्धि का भली भांति ज्ञान प्राप्त करके दूषित वाणी सदा के लिए छोड़ देनी चाहिए और खूब सोच विचार कर बहुत परिमित और निर्दोष वचन बोलना चाहिए इस तरह बोलने से तत्पुरुषों में महान प्रशंसा प्राप्त होती है काने को काना नपुंसक को नपुंसक रोगी को रोगी और चोर को चोर कहना यद्यपि सत्य है तथापि ऐसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि उससे उन व्यक्तियों को दुख पहुंचता है जो मनुष्य भूल से मूलतः असत्य किंतु ऊपर से सत्य मालूम होने वाली भाषा बोल उठता है वह भी पाप से अछूता नहीं रहता तब भला जो जानबूझकर असत्य बोलता है उसके पाप का तो कहना ही क्या जो भाषा कठोर हो दूसरों को भारी दुख पहुंचाने वाली हो वह सत्य ही क्यों ना हो नहीं बोलनी चाहिए क्योंकि उससे पाप का आश्रय होता है